रघु और ततिया का झगड़ा गुलाबी गुलाबों के बीच रघु खरगोश जाने क्या खोद रहा था उसके लंबे लंबे कान जो बाहर से सफेद थे और भीतर से गुलाबी फूल की पंखुड़ी से लग रहे थे तभी वहां पर ततिया तितली उड़ते उड़ते आ पहुंची उसे रघु के कान प्यारे प्यारे फूल से लगे वो उसके गुलाबी रंग पर जा बैठी बैठते ही उसे लगा कि यह फूल की तरह नहीं है उसमें गुलाब की खुशबू भी नहीं थी ततिया को लगा की उड़ जाना चाहिए पर वो उड़ ना सकी रघु के पतले पतले कानों में उसके पंख फंस गए थे उसके रघु उससे रघु के कान में भी खुजली हो रही थी और वह परेशान था यह कौन आ गया मेरे कान में रघु ने पूछा मैं ततिया हूँ तितली ने कहा ततिया तुम मेरे कान से बाहर आओ रघु ने कहा तुम मेरे पंख छोड़ दो तितली ने जवाब दिया ततिया तुम जाओ तुम मेरे पंख छोड़ो मैं कहता हूँ तुम जाओ कह रही हूँ पंख छोड़ो जाओ पंख छोड़ो क्यों नहीं सुन रही क्यों नहीं मान रहे क्यों नहीं तुम क्यों नहीं तुम तुम दोनों झगड़ने लगे आसपास चिड़िया और बंदर इकट्ठे हो गए देखते देखते मोरू मुर्गा और बत्तख भी आ गए, क्या हुआ क्या हुआ सब पूछ रहे थे ततिया बोली। तुम भी यही चाहते हो मोरू ने रघु से पूछा उसने सिर हिलाया मोरू ने सोचा दोनों एक ही चीज चाहते हैं पर वक्त कैसे हो उसने रघु के दूसरे कान के पास जाकर जोर से कहा कुकड़ो कुकड़ो कु इस आवाज़ से से से रघु के के दोनों कान झंझना उठे और तेजी लगे। उनके हिलते ही ही ततिया का फंसा हुआ पंख बाहर छूटते वह झट उड़कर पास गुलाब पर देखो, गई कि नहीं रघु ने कहा। पूछा दोनों ने सिर लाया तो कुछ दिए और खुशी खुशी अपने अपने काम में जुट गए त्रिपुरारी शर्मा।